नवतरी इधानी ग्रंथ कर्त वेद विचार तो कुदा क्रिया देखा तब पूर्व पक्ष है आजकल के लोग फिर क्यों ये शास्त्रों पर लिखे जा रहे हैं अनेक ग्रंथ लिखे जा रहे हैं विचार किए जा रहे हैं नए नए आदि प्राचीन नहीं आई नवीन नहीं आई नवीनतर नहीं आई एक नवीन तम नहीं आई एक आय तो विभाजन कर रहे फिर विचार पर विचार विचार पर विचार ग्रंथ पर ग्रंथ पर लिखे जा रहे पुनर् पुनर्विचार चल रहा क्यों कर रहे हैं लोग इधानी नहीं रभी ग्रंथ कर्त भी आजकल कर भी ग्रंथ का कर्ता बने हुए हैं ग्रंथ निर्माण कर रहे हैं वेद वाक्यों पर विचार करने को तैयार ऐसे कई लोग आज भी वेदों पर कुछ न कुछ उल्टा पलटा लिखने को तैयार अपनी अलग बना दे रहे उसी में से निकाला कुछ और इधर उधर मिला दिया अपने खोटी कुछ और जोड़ दी तो क्या करें तैतिया स्व बुद्धि परितोष अपनी अपनी बुद्धि संतुष्टि के लिए करते हैं। हैं कहते ना जी कहे कि आपको रामायण लिखने की जरूरत क्या जी के, के अपने आप को तो संतुष्टि लिखा अब दुनिया को पसंद आ गया अपना लिया छोड़ दे तो मैं क्या करूं मैं जो लिख रहा हूं अपनी अंत प्रसन्नता की लेकिन उसका असर बुरा हो गया जनता ने उसी को पकड़ लिया उनकी अपनी भाषा में सरल भाषा में इसको पकड़ लिया संस्कृत की छोड़ ही दिया इसलिए कहते इसी प्रकार यहां पर भी लोग जो नए नए ग्रंथ बना रहे हैं वेदों पर विचार प्रकट कर रहे हैं क्यों करते हैं वो क्योंकि नया विचार देने का दृष्टिकोण से नहीं बात कहना नहीं जो कहना सब कह दिया और कुछ कहना बाकी रहा ही नहीं व्यासोचिष्टम जगत सर्वम व्यास से ना कहा हुआ बात आज कोई कह नहीं सकता है उन्होंने जो कुछ भी विज्ञान है सब कुछ कह दिया है अनेक प्रकार से कह दिया बीस पुराण अठारह पुराण दो महा साहित्य रामायण और महाभारत चार वेद ठैया नहीं षंग उसके बारह दर्शन आ गए हैं उन्हीं आधार पर इनसे बढ़कर कुछ नहीं रहा इसी को आप अपनी भाषा तोड़, तोड़ कर उल्टा पुलटा कर जोड़ तोड़ कर करके अलग अलग तरीके से बोलो देव गच्चे सीधा सीधा था आपने अवच्छ अवचिन जोड़ जाड़ कर कुछ और लम्बा करके कर बोल दिया कर, नया बात थोड़ी कहा आपने <coughs> कुछ भी सुनी बात नहीं है व्यास के अलावा कुछ व्यास ने कहावत वही है ब्रह्मसूत्र व्यास जिन्हें ब्रह्मसूत्र कह दिया चार वेद लिख दिए अठारह पुराण लिख दिए हैं जो उन्होंने दिए हैं इसके अलावा और कुछ है ही नहीं सब का मूलन तो मिलेगा वो अधिकारी बेदा सब अधिकारियों के दृष्टिकोण से जो कुछ भी देना है सब कुछ बोल रामायण अब व्यापी तो छेड़े हैं वाल्मीकि वाल्मीकि लिख दिया रामायण द्वालक थोड़े वह सिर्डी लिख दिए योगवास नाम वहीं से तो निकले, तो निकले अवतार है कोई नहीं, अनुष्ठान की को करने के लिए नहीं है वेद वेदवाक्याम जन आप तो वेद वाक्य निर्णय तुम इच्छन विमास वेद वाक्य का निर्णय करने की इच्छा से भले लोग अपना अपना विचार करते रहें लेकिन वास्तव में आप आपदोपदेश तो मात्र से ही अनुष्ठान करना संभव कर्म रूपासना में आप पुरुष ने जैसा उपदेश दिया वैसा अनुष्ठान करते चलेंगे उसे कोई अमिकरण पढ़ने की जैसे हम लोगों को बचपन में उग्रह संस्कार हुआ तो पंडित जी थे उन्होंने हम लोगों को संध्यावंधन धर्म सिखा दिया हमने कोई पुस्तक पकड़ा ही नहीं न पढ़े न उस पर विचार किए ये किस आधार पर लिखा ये कौन से शास्त्र का मूल है कहाँ से आ गया मंत्र मंत्र ये कैसे बना दिए इन संध्यावंधन की विधि ने हम लोगों ने कभी कोई प्रश्न ही नहीं आप तो उपदेश था उनने क्या ऐसे ऐसे मंत्र हैं इसको रटा दिया ऐसे ऐसे करना पड़े बोल दिया वैसे रटे और करते रहे इसे आप तो उपदेश मात्र से ही अनुष्ठान करना संभव है विचार करने की कोई जरूरत नहीं माना लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होता है। आप तो उपदेशन के बाद भी विचार के बिना ज्ञान अनुभव में नहीं आता ये अंतर करने के लिए बात चल रही है यहाँ ये अंतर दिखाने के लिए चल रहे हैं देखो आगे नासन ना बद ब्रह्म साक्षात् उपदेश मात्र दे किम न स ब्रह्मोपासना के सामान ब्रह्म का साक्षात्कार भी कवल उपदेशी नहीं होगा विचार करने की आवश्यकता है वहां मन निध्यास की क्या जरूरत है श्रमण से हो जाना चाहिए से क्या नहीं नहीं होगा ब्रह्म साक्षात्कार न साक्षात्तिस्तवदेश तो आस आप आपदोपदेश मात्र से आप आपदोपदेश तो मात्र से अनुभव हो जाए ये कभी नहीं हो सकता ब्रह्म साक्षात्कार तुमने किन्तु विचारेण बिना विचार के बिना इन मनुष्यों को ब्रह्म साक्षात्कार आप तो मात्र से नहीं हो सकता कभी आपदोपदेश मात्र उपास अनुष्ठान उपयोगी परोक्ष ज्ञान उत्पादित है आप तो पदेश से क्या होता है उपासना के अनुष्ठान उपयोगी परोक्ष ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है आप संवादी भ्रांति को लेकर उपासना करेंगे ना अभी उस अहम ब्रह्मास्त्री की उपासना में जो जरूरी परोक्ष ज्ञान है वो आपसे तो मात्र उत्पन्न होता है उसके बाद उपासना पूर्वक विचार जो है वही अनुभूति को पैदा अपरोक्ष ज्ञानतु तो विचार मंत्रण न चाहिए अपरोक्ष ज्ञान जो है विचार के बिना हो नहीं सकता ऐसे दिया चीज ऐसी बाह्य पदार्थ है नहीं स्वरूप तो है किसके कहने मात्र से नहीं होगा ना दिया तुम ब्रह्म हो मैं ब्रह्म मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ तो ब्रह्म का लक्षण क्या है क्या लक्षण मुझे विचार करोगे भेद के, से करो के भ्रांति को काट करके तभी तो अनुभव कर पाओगे इसलिए कहते कि देखो परोक्ष ज्ञानम प्रति प्रति अश्रद्धा प्रतिपत्ति अविचारो परोक्षक अश्रद्धा परोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक है परोक्ष ज्ञान क्यों नहीं होता है लोगों को ब्रह्म का क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं वेदांत उनकी श्रद्धा द्वैत में सुन रहे वेदांत इसलिए उनको वेदांत ज्ञान नहीं होता और सुनकर रहे लोग कहते रहते, कहने दो, जीव हमें तो अपने जो करना है अपने करना है। हमने अपने विद्यार्थियों से मुख से भी सुना है उधर खड़े होकर बोलो सुनाई दिया मजाक महाराज जी का स्वभाव तो बोलते रहते उनका तो बोलना है काम है उनका बोलना काम है हमें करने के लिए हमें सोचना है और हमें जो करना है वो हमें करेंगे हम। तो दूसरे से बोलो तो मैं सुनिए तो देखो इतनी दैत में निष्ठा है वेदांत क्यों सुन लिया पता नहीं फालतू का वेदांत सुन लिया तीन साल उसने तो जाकर उसने वही करना था जो कर रहा है कथा प्रवचन ये वो लफड़ा सफड़ा में मंत्र बन गया कचरा पचरा पड़ा है वो ही चाहता था इसलिए मुख्य कारण है कि आपके अंदर अश्रद्धा है तो वास्तव वेदांत का परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता परोक्ष ज्ञान अश्रद्धा अश्रद्धा जो है वो परोक्ष ज्ञान को प्रतिबंधित करता है और कोई चीज प्रतिबंधक नहीं है इसी प्रकार से अपरो ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है अप्रोक्ष अ माने श्रद्धा है परोक्ष किंतु विचार नहीं करोगे अप्रोक्षा अविचार ही अप्रोश ज्ञान के प्रति प्रतिबंध है श्रद्धा हो तो परोक्ष ज्ञान समय हो जाता है अविचार हो तो अप्रोक्षान श्रद्धा और विचार दोनों अत्यंत आवश्यक है अद्विता यह तो अविश्वास है वो परोक्ष ज्ञान प्रतिबंध क्योंकि अश्रद्धा अविश्वास ही क्या है रोज्ञान का प्रतिबंधक होता है न अविचार अविचार प्रतिबंधक नहीं होता है विचार तो की जरूरत तो नहीं है श्रद्धा है विश्वास है गुरुवचनों में शास्त्रों में आपको हो जाएगा अतः तन निवृत्त हो सकृत उपदेश आज परो जन्म और वो अश्रद्धि हो गया अविश्वास निवृत्त होगा मतलब क्या श्रद्धा विश्वास आपके अंदर है तो गुरु के सकृत उपदेश से भी परोक्ष ज्ञान का जन्म हो जाएगा अविचार प्रतिबंध से विचार द्वारा तंत्र उत्पत्ति न संभवी और अविचार प्रतिबंधक जिसका ऐसे ही जो व विचार द्वारा उस अविचार रूपी प्रतिबंधक निवृत्त किए बिना उत्पन्न हो नहीं सकता है अतः विचार कर्तव्य इसीलिए यह विचार करना ही पड़ेगा अनुष्ठ में विचार की जरूरत नहीं है लेकिन गेम यही इस आत्मतत्व तो के बारे में विचार करना ही होगा इस कृते भी विचारिका अप्रोक्ष न जाए तो तथा किंग कर हम दा विचार करने पर भी यदि अप्रोक्ष ज्ञानम न जाएते यदि अप्रोक्ष नहीं होगा तो क्या करना चाहिए बार बार विचार कर रहे फिर फेल हो रहे तो क्या करना यही होते ना जब भी परेशान तब फेल हो गए जितनी बार जितनी बार फेल हो जाए ऐसे कईयों को जितनी बार बैठते हैं विचार करते हैं जगत विद्या फिर भी वो रह जाता है हम हो जाता है। क्या करें उसके लिए कहें बारम बार करो आम मरण तक करो छोड़ो मचारोक्षेण ब्रह्मात्मान वेत्ति चेत आपरोक्षावसान भूयो भूयो विचार विचारी आप विचार करने पर भी आपरो आत्मा चेत अपता पूर्वक अपनी आत्मा को ब्रह्म करके अनुभव नहीं कर पाते हो तो आप विचार का फल अप्रोक्षति है दृढ़ विश्वास रखो विश्वास रख के क्या करना भूयो भूयो विचार बारम्बार कब कर। तक करें मरने तक करो और और जन्मों तक करो ताकि जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक कि विचार का फल अनुभूति है संशय तो या न जाना तो पदार्थों को समय प्रकार विचार करने के बाद भी यदि ब्रह्मत्मा हमें अपरक्ष रूप में अनुभव में नहीं आता है तो सदा पुनः पुनः विचार एवं कर्तव्य बारम्बार विचार करनी चाहिए एक मामले महामलेश्वर जो बाई जा महाराज समझो नहीं पुनः विचार करना पुनः विचार करना महाराज पुनः विचार करके आ गया थोड़ा और महाविचार कर लेना महाविचार कर महाराज महाविचार भी हो गया अतिशय विचार कर लेना अति विचार करो अति विचार करना अब विचार में फिर का अति विचार हो गया महाराज पुनर् पुनर्विचार करना बिल्कुल बढ़िया मुझे अच्छा लगता है अरे काम जब तक अनुभव नहीं होता छोड़ो अब एक बार बहुत पीछे पड़ गया महात्मा तो कल देखो ऐसा है आपको बार बार भूख लगती है बार बार खाते भी नहीं खाते इसलिए बार बार को लगता भी अनुभव नहीं हुआ है तो बार बार उछा सीधी सीधा बार बार भूख लग रही है बार बार खाना खाते हो सब बार बार उनको ये लग रहा है जीवन में एक अनुभूति नहीं हुई है तो बार बार विचार भी करोगे तो इसका भोजन वही है अनुभूत के भाव भूख के लिए विचार भी भोजन है इसलिए आज से आगे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है जब तक ये भूख नहीं मिटी तब तक विचार करते रहना अनुभूत भाव भी भूख जब तक नहीं मिटती है तब तक विचार करते रहना यथा नित्य भोजन नित्य भूख मिटाता है वैसे नित्य विचार आप नित्य भूख को मिटाते कोई कहना पड़े क्या करें वो तो आज हर दो महीने पहुंच जाए हर दो परेशान करेंगे तो तो बार बार विचार करने के बाद भी यह साक्षात्कार बुरा ही नहीं हो रहा है इस जन्म में तब क्या होगा ऐसा बुद्धू है ऐसा बुद्धि है बार बार करता हूँ फिर भी नहीं ट रही है तो क्या करूं नित्याशन क्या विचारय आमरण नई वाण ल चेत जन्मांतरे लभे तक सती विचारते हुए विचारयन आमरण मरण पर्यत विचारते हुए भी यदि नहीं हुआ आत्मा नाम लगभ यदि आत्मा लाभ नहीं हो रहा है तो दुखी मत होना जन्मांतर तुम्हें लाभ हो से क्या प्रमाण है आगे गर्भ में वामदेव ऋषि ने कहा था गर्भ में रहते हो गया, प्रमाण है। हाँ? छे सात समझाएंगे सारे जन्मांतर लभे क्यों जन्मांतर में भी क्या गारंटी है जिस क्षण प्रतिबंध का क्षय होगा उस क्षण आपको लाभ प्रतिबंध क्षय प्रतिबंध का छाया होने पर निश्चित रूप में न किसी ने किसी जन्म में आपको मिलेगा ही भगवान ने भी कहा अनेक जन्म संसि पड़ती है विचार होते, होते, होते, होते, बैठ जाएगा उसमें कुता हो गो कैसे मालूम हो गया इत्याशन ब्रह्मसूत्र कृथा व्यास है ना आ गया ना ब्रह्म सूत्रकार व्यास जी ने साफ अपने सूत्र में कहा तीसरे अध्याय चौथे बार में सूत्र है प्रसिद्ध सूत्रे अभिदाना बोला ना उस पर विचार किया वहां पर नौ बार तत्व तो उसका प्रतिबंध क्षय हो गया और किसी चीज किस को हजार बार कहने पर प्रतिबंध क्षय नहीं होती जैसा अच्छा हो जाएगा तब भी चिंता मत करो रामदेव को हुआ है में प्रमाण और जटभर की कहानी तीन जन्मों के बाद प्रमाण है इस तरह का अनेकों प्रमाण है इन प्रमाण पर आपको विश्वास कर लेना चाहिए और निरंतर विचार करते ही रहना चाहिए अप्रस्तुत प्रतिबंधे तब दर्शनाथ शुक्र क्या है शुक्र का के आवृत्ति के द्वारा अद्वित ब्रह्मत्मे के ज्ञान में अप्रस्तुत प्रतिबंध आदि प्रतिबंधा भावे वर्तमान आदि वर्तमान कालीन प्रतिबंध होता है कुछ भूतकालीन प्रतिबंध है कुछ तो भविष्यकालीन प्रतिबंध है तीनों प्रतिबंध रहित होनी चाहिए तीन प्रकार के प्रतिबंध वर्णन हुआ भूत वर्तमान भविष्य भूतकाल में निर्णय हो गया कुछ प्राग क्रम ऐसा तो वजह से प्रतिबंध आया हुआ है वो प्रतिबंध के कारण प्रतिबंध होकर ऐसे कर्म बन गया आगे तीन जन तय हो चुका है पहले से ही तो तीनों जन भोगे बिना उसका अनुभव नहीं आएगा भावी प्रतिबंध इसलिए वर्तमान प्रतिबंधित्र का जब नाश हो जाए तब निश्चित रूप में अनुभव होता है बस प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए क्या में रहते हुए भी क्या हो सकता है अभी का मतलब यही है कि जन्म नहीं हो रहा है तो आगे हो जाएगा अगले एक जा, अभी भी जन्म भी हो सकता है दो चार जन्म भी हो सकता है होगा जरूर यह अमूत्र विद्या इत्ये भावो, यन्न मंत्र ला रहे यह अमूत्र व इस जन्म में या अगला जन्म में कभी न कभी होगा ही विद्या फल देगी ही ऐसा सूत्रकृता ब्रह्म सूत्रकार व्यासि के द्वारा उदितम कथित कथन किया गया है और कठोपनिषद से साफ कहती है श्रृणवतोप अत्र इस जन्म में खूब सुना खूब विचार किया फिर भी यहाँ बहो यन्न विद्य बहुत लोग उस ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं यह जन्म नहीं होने पर इस जन्म में ज्ञान का उदय ना होने के ये ही प्रमाण है सुन लिया कर सब फिर भी अनुभव में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या कोई न कोई प्रतिबंध जरूर है भी बहुवीरियो न लभ्यो श्रणवंताओं न विद्यो कठोन श्रवणायापी सुनने के लिए भी लहुतों को प्राप्त ही नहीं हो पाता है और बहुतों को सुनने के बाद भी वो अनुभव में नहीं आता है लेकिन यहां भी हो सकता या में हो क्या है या तो हो सकता है प्रमाण है कि हम अपने गुरुओं को मान लिये श्रुत उनको अनुभव हो गया है मान लिये है, इसलिए प्रमाण की हो सकता है लेकिन हमें नहीं हो रहा है उनको तो होगा लेकिन हमें नहीं हो रहा ना हमें जन्मांतर में होगा इसमें क्या प्रमाण है कहते सुनो यह जन्मने श्रवणादि कर दो जन्मांतर अप्रोश ज्ञान भविध्य इस जन्म श्रवणादि का करता जो जन्मांतर में जाकर अप्रोश ज्ञान होगा क्या प्रमाण गर्भेनु गर्भे अवेदम अहम् अवेदम अहम देवाने विश्वास आयत्रिशद चौथा खंड का पांच मंत्र है गर्भेनुसन गर्भ में रहती हुई ही काल में अनु अवेदम उसने जान लिया क्या जाना उसने शाम देवा नाम जनिमान दे विश्वा ये सारे देवताओं को जन्म देने वाला मई हूं मेरे में कल्पित और सारे देवता विराजमान ऐसे गर्भ में रहते ऋषि अनुभव करके ये सारा सूर्य चंद्र सब कुछ मई हो गया हूँ ऐसा बोलते हैं सारे चीज मई हो रहा मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं पूर्व जन्म श्रवणादि का लाभ है ना उसी में तो हुआ है यह जन्म नहीं उत्पन्न सी इत्यादि कर इध इत्यादिद्रुतिम पठतक्रे गर्भ एव शन सन्मदे अवबुद्धवान्भ एव शन सन्मदे अवबुद पूर्वाभ्यस्तारेण यद्वध्ययनाशु गर्भ एव शन सन गर्भ में ही सोते हुए ही वामदेव वादे वामदेव महर्षि तो संपूर्ण ज्ञान हो गया अहम मनुरभव मनु हुआ मई वूर्य हो गया हो, सब कुछ हो गया। ऐसे उन्होंने कहा पूर्व विचारे न पूर्व अभ्यस्त विचार के ऐसे ही ये हुआ है जैसे कई बार होता है आप पहले से रटे हुए हो बहुत रटे हैं रटे हैं खूब लेकिन कई बार होता है आपने यहाँ पूछा अब याद नहीं आता पता नहीं क्या था यहाँ से चले जाएंगे पाठ होने के बाद वहां कुछ काम कर रहे हैं तब याद आ जाता है दिमाग वो एपीएस के जबाब अमुक सूत्र वहां याद आई बाद में याद आई ना अब तो आई नहीं लेकिन पूर्व अभ्यास बाद में आया तो बाद में कहा से आ जाता जब पूछा तब पहले नहीं आया लेकिन तो बाद में जरूर है ये सर्वानुभव पढ़े हुए बारे में तद्भत यहाँ पर भी इस जन्म में बने नहीं हुआ हो आगे चलकर जरूर उसका स्मरण होगा दृष्टान कालांतर उसकी स्मृति आदि हो ही सकती है दृष्टान्त विवरण होती दृष्टान और विस्तार रूप से समझाते बहुवार तदा चेत पुनः दिनातरे बहुत बार पढ़ा बारंबार पढ़ा हुआ जब पूछा गुरु ने तदा ती तब स्मरण ही नहीं हुआ है? लेकिन दिनांतरे अगला दिन पुस्तक भी नहीं छुआ लेकिन उस समय स्मृति आ गई पूर्वाधी स्मृत मरे पूर्व अधित स्मरण स्मरण हो हो आता है पुरुष को ने पुस्तक अनधिक देखा भी नहीं पुत्र भी आ जाती है जैसा अनुभव पर भी जन्मांतर द्वारा पढ़ा सुना भी नहीं फिर भी वो अनुभव में आ सकता स्मृति आ जाएगी ज्ञान पूरी प्रधानमंत्री बुद्धि भगवान भी रहते हैं और उसकी बुद्धि को जोड़ देता हूँ तो सारा ज्ञान मैंने याद दिला देता हूँ तो ज्ञान हो जाएगा अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लेना अभी अभी वो अभ्यास उतनी नहीं हुई है अब दो बार ड्रिल हर, हर जन्म में रस्ते रहना पड़े हर जन्म लघु पढ़ो तक, फिर जन्म जब तक केवल वेदांत की स्मृति नास्त्र हो तब उसको तो लेके विचार करोगे जुगाली गाय करेगी कब करेगी खाने के बाद अब खाई नहीं जुगाली कर ले कैसे होगा आप शास्त्र आपके अंदर है ही नहीं आप जुगाली क्या करोगे उसको विचार करोगे उसकी वो विचार से काम चलेगा नहीं ना वो टिकती नहीं वो कि वो जो सुनी सुनी बात केवल रह जाता है वो कुछ देर तक रहता है बाद में टिकता ही नहीं आग जितने आप रटे भी बात नहीं टिक रहा है और सुनी हुई बात कहां से टिक रहा जितनी जरूरत है वेदांत अद्वैत विचार के लिए उन मंत्रों को रट दिया गया और अच्छे समझ लिया गुरु इतनी उत्कृष्ट हो अंदरण शुद्धि वाला तो बात अलग हो तो जाएगा उसको एक बार सुनते ही हो जाए तो प्रेजों में अभ्यास कर चुका है ना हो जाएगा जिसको अनेक अभ्यास नहीं उसकी तो बात कह रहे हैं या सुनने तक है उसको बाहर गया तो भूल गया आज का पढ़ा है कल भूल जा रहा कई बार देखा एक ही बात में कई बार बोलना पड़ता है वही शंका बार बार आ जाती है इसका मतलब पहले बताया बात टिकी नहीं अंदर हमें तो एक बार सुनने से कहा टिक रहा वही बात सुना रहे हैं प्रश्न दोबारा फिर भी आ रहा है बार बार प्रश्न आ रहे मतलब क्या एक प्रश्न जिसका जवाब समझाया गया तो अभी टिका नहीं प्रतिबंधक इसी के शास्त्र रटने से चिंतन करने से उसको जो है पहले उसको शब्दों को बिठाने से अंतगुण शुद्ध हो जाता है उसकी व्याकरण आदि जरूरी है संस्कृत सही पढ़ा नहीं है तो फिर ठीक से ना पढ़ सकेगा ना रट सकेगा उसको और का कोई को विचार नहीं जगेगी में विचारी ने उसी में तो तो आप तो विचार तो कर सको बैठ गए ये कैसे हुआ ये शब्द कार क्या हुआ इस मंत्र में शब्द क्यों कहा गया ये शब्द ना होता तो मंत्र का क्या अर्थांतर हो जाता विपरीत भावना संशय का निवारण करने के लिए ये शास्त्र का प्रत्येक शब्द का चिंतन करना भी जरूरत है गीता भी हम लोग भी पढ़ाते हैं दूसरों लोग भी पढ़ाते हैं हर क्यों पढ़ता है लोग क्यों मानते हैं कि तो भाई चिंतन है वो शब्द के पीछे चिंतन है हर शब्द के पीछे ये शब्द क्यों दिया गया श्लोक में यह इस, इस मंत्र से क्यों लिया गया भाषाकर से क्यों कह उस गहराई में जाने की क्षमता सब में नहीं हो सकता ये सुनी हुई बात पर काम चलता नहीं गहराई में जाने के लिए खुद को उसमें डूबना है ये शास्त्र का सुनना और शास्त्र को बिठाना रट करके वो गलत चीज है स्थूल शब्द पहले हो, फिर अर्थ हो, तब अंतरण में बैठता है शब्द ही नहीं बैठा चल अर्थ कहां तक टिकेगा अब ही होल्डर में ठीक से नहीं लगा तो कब तक, तक लैठ देगा बल्ब ही होल्डर में फिट नहीं ठीक से तो क्या होगा कब थोड़ी से हवा खिला नहीं शॉर्ट के फिज हो जाएगा शास्त्री बैठा नहीं है अर्थ नहीं बैठ इसलिए हम लोग कहते हैं परंपरा है वेदों को पहले रटाया जाता है प्रषदों को रटाया जाता है सूत्रों को रटाया जाता है चाहे लघु हो चाहे हो चाहे मीमांस चाहे वेदांत हो अंतरण शुद्धि का मुख्य साधन शब्द है शास्त्र का ये शब्द ही काफी इसलिए जरूरी है अब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं इसलिए आप लोग अपने अपने निकालते हैं पढ़ना नहीं चाहता वो अपनी युक्ति निकालेगा इसकी क्या जरूरत है बुना भी हमारा हो रहा है कह देते हैं भी हमारा हो रहा है क्या जरूरत है मुझे इसकी ये हो रहा है तो है। है? यदि को कोई कह नहीं सकता अपने आप को स्रोत्र ब्रह्मिष्ट दूसरा माने बात अलग है याज्ञोल के नहीं कहा तो मैं स्रोत्र ब्रह्मिष्ठ जनक ने कहा जो श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ होंगे वो एक गायन को ले जाए याज्ञापन चरण को कहा गायन को ले जाओ सब ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए सभा मंडप में जो देख कैसे अपने आप को तुम इतने लोगों का रहते हुए एक से एक महान विद्वान बैठे हुए यहाँ इससे आपको तुम घोषित करोत्र तो नमस्कार करता हूँ जो भी यहाँ पर होंगे लेकिन इस समय मेरे को गायों की जरूरत मैंने ले लिया है ये विनम्रता है मेरा लोग दूसरा है ही नहीं कभी नहीं कहेगा वो तो कह रहा है साफ सफरा जो कोई भी होंगे दर, उनको ये उन स्वस्थ रहा है कोई दूसरा नहीं है अर्थात तो कर रहा है ना ये आप ब्रह्म ज्ञानी है आपको दूसरा दिखाई कैसे दे रहा है और दूसरा दिखाई दे रहा ब्रह्मरूप में नहीं दिखना चाहिए साबित करता है खुद वाज्ञानी है बोल रहा है ये सब चीजें हैं कि कहने वाली बात नहीं होती को हो रहा है नहीं हो रहा हो रहा नहीं हो रहा तुम तुम्हारा काम पद्धति क्या, प्रक्रिया क्या है शास्त्र बहुवार नयाधिच्छेद पुनः दिनांतरणी कई पूर्वाधिक दृष्टान क्या दिया पूर्वाधिक स्मरण हो जाता है जन्मांतरण में आपको पुनः स्मरण हो जाएगा आदिशब्देन परिगृही दृष्टानता आदिश्चाल और भी दे रहे कौन से कौन से काले न परिपछ्यन्ते कृषि गर्भालो यहाँ तक विचारोपी शनि काल न पच्यते काले न परिपछन कृषि गर्भ आ खेती करते हो आज बीच में तुरंत फसल कट जाए ये नहीं होता ना समय लगता है वो पकेगा अपने आग, गर्भ है आज गर्भ किया, कल बच्चा पैदा हो जाए तो कैसे होगा वो नौ महीना लगेगा टाइम लगे। तो काले न परिपच्चंद कृषि गर्भा प्रकार से आत्म तो विचारों भी, भी। शनि ही काले न पचे आत्म तो विचार भी क्या है धीरे धीरे काले न परिपाक को प्राप्त हो जाता है अनेक जन्म भी लग सकता है एक जन्म भी लग सकता है अगला जन्म भी हो सकता है कह नहीं सकते हैं कितना समय आपके ऊपर निर्भर है विचार में कितनी तीव्रता रही प्रतिबंधों की तरह जल्दी क्षय कर लेंगे बहुवार विचारित प्रतिबंध बलात्कार न जाए बहुत बार विचार करने के बावजूद भी तत्व प्रतिबंध बलात् प्रतिबंध बल की वजह से अत्यंत बलवान प्रतिबंधों के कारण से तत्व का साक्षात्कार न उत्तम हो रहा है इस विषय वार्तीकार स्वयं इस बात को कहते हैं इत्याह पुनः पुनः वार्तिके विचार करने पर भी प्रकार के प्रतिबंध के वजह से तत्व का व्यक्ति नहीं जान पाता है यह बात वार्तिककार ने सम्मित प्रकार से खत्म किया उन्हीं वार्तिकों को व्याख्या आगे देंगे उनचालीस से लेकर पूरी सात श्लोक जो रहे यहा वार्तिक अथवाइसा ब्रह्म ज्ञान कैसा हो जाएगा चेत तभी वा ज्ञान निश्चित रूपे होने से होगा। कहते हो प्रतिबंध कौन से हैं? बता दो अभी पछाड़ देते हैं उसको पकड़ हैं। के मिटा देते हैं। कैसे मिटाओगे प्रतिबंधक भी भूतो वा, भावी वा वर्तते अथवा भूत हो सकता है भूतकालीन भविष्यकालीन आह वर्तमान भी, भी हो सकते हैं तीन प्रकार के है। भूत वर्तमान भविष्य प्रतिबंध से कहा जाता है बंदा, परिश्या, परिश्या होने से। तीन उसे क्या फरक पड़ता है विचार तो कर रहे हैं है। हिरण्यनिधि का दृष्टांत दृष्टान में साफ बात को दिखाया है हिरण्यनिधि का दृष्टांत ये ना बार बार पर चल रहे उन्हें मालूम न अंदर में नीचे में है जमीन में धन रखा हुआ है इस दृष्टांत को हमने समझा दूप एक बार एक महात्मा जो है किसी घर में गए रहे खाना पीना खाए तो उन लोगों ने कहा महाराज एक बात आप बता सकते हो तो बताओ परेशान है हम लोग पिताजी जो है कह गए थे कि गुम्बज में माल रखा हुआ दिखाया उन्होंने यू करके और हम लोग ने ग्बज थोड़ा मिला कुछ नहीं आप बताओ उसमें क्या बात है तो उसने कहा ऐसा है बताओ तुम्हारे पिताजी कौन सी तिथि को बताए कौन सी महीना कौन सी तिथि मैंने ठीक है उन्होंने बता दिया कि माघ मास था अमुक तिथि थी, थी चार बजे में बता ओहो अब तो अभी चित्र मास पूरा ही है कार्तिक माघ मास के भी दूरी है क्योंकि हम आपको बता दें में चले और उसके ठीक माघ मास के उस पक्ष के उस स्थिति से एक दिन पहले महा का गया और कहा उन लोगों देखो तैयार रहना कल जो है खुदाल खुदाल सब ले लू करके रेडी रहो उन्होंने महाराज कहा कितने बार तोड़ो अब तोड़ चुके कहीं बार अब कुछ नहीं निकला अब क्या फिर तोड़ोगे हम ही बनाए हमें मालूम है से कुछ नहीं है ईंट पत्थर के अलावा अरे तैयार है ना बच्चों क्या किया ठीक जहाँ उसकी छाया पड़ रही थी बगीचे में जिस पर वो रोज चलते फिरते रहे हैं उस मास की उस पक्ष का उस स्थिति पर उस टाइम पर जहाँ छाया पड़ रही थी जमीन पर उस गुंबज की उसको खुदवाया खोदो ये लॉन में वहाँ नीचे घड़ों में तो प्रतिदिन उस पर चल रहे हैं उन्हें मालूम नहीं नीचे धन है। सर प्रतिदिन आप जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सुशप्ति में। ये जान नहीं कहा गुरु ही बता पाता नहीं जैसे वो महात्मा आ गए बता दी युक्ति से समझाया कैसे है वो इसे जीव ब्रह्म युक्त यहाँ देंगे विचार देंगे गुरु लोग उसको लेकर विचार करोगे तो यहाँ भी हो जाएंगे दृष्टान है समझाने के लिए जब तुम यहाँ भी रोज जा रहे हो सूक्ष्म में या पकड़ में नहीं आएगा इसे तो विचार की जरूरत है साधन की जरूरत थी तो तो तो वो तो लाई, खोदे फावड़ा लाया खोदा कि नहीं खोदा देख यहाँ भी गुरु उपदेश दे रहा है यहाँ का अपना जो साधन हो करो यहाँ गुद्दाली से थोड़ी हाट को छेदोगे यहाँ तो विचार है वेद इसे वेद को पढ़ लिया है फिर भी मुक्त नहीं हो पाता है क्यों इसी बात को हैद्भावे सद्भाव से यही बात कहा गया है में सती प्रतिबंध ज्ञान नो देती थी थी तो इसी बात को समझा कहा मंत्र स्वयं तथ्य हिरणनिधि निहित अक्षेत्रा उपरी उपरी चर तो नींदेय एवमे इवा सर्वा प्रजा अहर अहर ब्रह्मलोक ग्य ऐदम ब्रह्मलोक न विंदी अन्तेन ही प्रत्युढ़ यथा हिण्य निहितं निहित जो गाढ़ के रखा हुआ हिरण्यधि उसको अक्षेत्र उस क्षेत्र ज ना होने के कारण से क्या किया ऊपरी ऊपरी संचरण तो उसके ऊपर रोज रोज चलते फिर तेरे तब भी नो उन्हें वह हिरण की प्राप्ति नहीं हुई एवं एवं सर्वा प्रजा उसी प्रजा सारी प्रजाएं क्या है अरहर ब्रह्म लोक प्रतिदिन ब्रह्मलोक को प्राप्त कर रहे सो में फिर भी एकदम ब्रह्मलोक न्यों दे प्रत्योड़ा यह अविद्या के दौरान ढके गए प्रतिबंध के दौरा प्रतिबंधित हो मिट्टी वगैरह थी घास वगैरह था उस प्रतिबंध घटाना पड़ा यहां भी प्रतिबंध घटाओ यहां प्रतिबंध घटाने के साधन क्या है विचार इतनी अनया श्रुतियां बात प्रदर्शन किया गया ये तो है नतीत से तो ठीक है वर्तमान हो गया ना इन अतीत भी प्रतिबंधक होता है ये तो हमने कहीं नहीं देखा इत्याशं अतीत महिषी स्नेहे न प्रतिबंधता भिक्षु तत्व न वे गाथा लोके प्रगीय भैंस हम की गाथा सभी सुन चुके हैं अतित ना भी महेशी मर गया है वो महेशी भैंस मर गई यानी उसका जो प्रेम था उसके प्रति आसक्ति थी वो भूतकालीन है वो उस आदमी के अंदर बैठा हुआ है आज सन्यासी हो गया लेकिन फिर भी वही भैंस याद आ रही है जैसे कही है महात्मा हो जाते फिर वो प्यारी पत्र याद आती है गृहस्थी से निकल आए साधु हो गए साधु होने के बाद वही पत्नी आ रहा था बहुत अच्छी थी अच्छी थी छोड़ा है क्यों क्या करे मर गई से छोड़ना पड़ा वो तो छोड़ गई मर गई तो चलेगी क्या करेगी वही तो या, याद आते तो ब्रह्म कहाँ याद आने वाला करेगा तो वेदांत कहाँ से याद आएगा तो वो याद आ रही है वेदांत तो याद आ है नहीं तो महेशी स्नेह न जब भूत काली प्रेम वह प्रतिबंधक है सन्यास अयमाता कचिद यति पूर्व गारस्थ दशाया क्याचित महिष्या स्ने सन्यास अन श्रवणे प्रवृत्तों कोई यति पहले गारस् में एक उसके पास भैंस थी उससे बड़ा प्यार हो गया था उसके बाद लेकिन किसी बार छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया सन्यास के अंतर है श्रवण प्रवृत्ति पी श्रवण मन में लगा हुआ है फिर भी क्या हुआ स्नेह उसी भूत काल में के कारण से जनितात् प्रतिबंधता प्रतिबंधात कुछ उत्पन्न प्रतिबंध कारण से सप्तम गुरुणा उपदिष्टम अपनी गुरु के उपदिष्ट होने के बावजूद भी न ज्ञातवान और नहीं जान पाया इतम विधा गाथा लोके प्रियत इस प्रकार का जो कथा है लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है न पुराण पुराणाल से पुटे कई पुराण वाले में ढूंढाने किस पुराण में कथा कही गई है इसे कह दिया लोक में प्रसिद्ध कथा ये पुराणों की कथा नहीं है